वशिष्ठ जाबालि याज्ञवल्क्य प्रतु अंगिरा दक्ष मरीचि अन्यान्य वैष्णव गण शापातप सौनक देवरात्र भृगु अग्निवेश अत्रि मरीचि मनु गौतम कौशिक तुंबरु पर्वत अगस्त्य मार्कण्डेय पिप्पल गालो योगी जन बामदेव अंगिरस तथा भार्गव ये समस्त पुराण वेदता महर्षि प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्रों द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करने लगे गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव और विष्णु ने भी मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया देवताओं और पितरों ने भी सबकी पीड़ा दूर करने वाले उन दोनों देवतखों का दर्शन और तमन किया आदित्य वसु रुद्र मरुदगण लोकपाल ये सब हाथ जोड़कर भगवान शिव और विष्णु की स्तुति करते थे समुद्र और गंगा के सातों प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं वहां महादेव जी गोमतेश्वर के नाम से विख्यात हैं लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु भी वहां नित्य निवास करते हैं मैंने जो वहां शिव की स्थापना की है वाशीय लिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है देवताओं सहित मैंने अपने लिए कारण उपस्थित होने पर संपूर्ण लोगों के उपकार के लिए भगवान विष्णु का भी स्तवन किया था वे विष्णु वहां चक्रपाणि के नाम से विख्यात हैं वहीं ऐंद्र तीर्थ भी है और उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं वहां सोम तीर्थ भी है जहां भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं एक समय इंद्र ने बड़े-बड़े यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करके मेरे प्रसाद से अपना मनोरथ सिद्ध किया था तब मैं भी वहीं सब लोगों का उपकार करने के लिए रहता हूं विष्णु और तो हैं ने किया वह स्थान नए तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है पदंतर आदित्य तीर्थ है जहां वेद में आदित्य प्रतिदिन मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव का तथा विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं वहां मध्याह्न काल में सब लोग वंदनीय हैं क्योंकि न मालूम सूर्य वहां किस रूप में आ उसके सिवा पर्वत इंद्र गोप पर एक दूसरा तीर्थ भी है वहँ किसी कारणवश गिणाज हिमालय ने महान शिवलिंग की स्थापना की थी। अतः उसे अद्र तीर्थ कहते हैं वहँ किया हुवाषनान और दान संपूर्ण अभष्ट वस्तुहों को देने वाला तथा शुभ है इस प्रकार गौतुमी गंगा ब्रह्म से निकलकर जहाँ समुद्र में मिली हैं वह वहँ तक के कुछ तीर्थों का मैंने में वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में भी प्रसिद्ध हैं ऋषियों द्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है उनका प्रभाव अत्यंत महान है नारद किसमें इतनी शक्ति है जो गोदावरी की महिमा का पूरा-पूरा वर्णन कर सके जो भक्ति पूर्वक उनके गुणगान में प्रवृत्त हो यथा कथंचित उनकी महिमा का दिग्दर्शन कराता है उसके ऐसा करने में निहसंदेह कोई अपराध नहीं है इसलिए मैंने भी लोक कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत प्रयास करके गंगा के महात्म को संक्षेप में सूचित किया है कौन गोदावरी के प्रत्येक तीर्थ का प्रभाव बता सकता है कहीं किसी स्थान पर किसी विशेष समय में कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं परंतु गौतमी में सर्वत्र और सदा ही तीर्थों का वास है वे मनुष्यों के लिए सब जगह और सब समय पवित्र हैं उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है उनके लिए तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान पड़ता है नारद जी ने कहा सुरेशवर आप गंगा जी को तीनों देवताओं से संबंध रखने वाली बताते हैं ब्रह्मर्षि गौतम द्वारा हुई लोक पावन गंगा परम पवित्र और हैं उनके मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु शिव और आप व्याप्त हैं उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बतलाईए ब्रह्मा जी बोले बेटा गंगा पहले मेरे कमंडलु में थीं फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुईं उसके बाद महादेव जी की जटा जूट में निवास करने लगीं महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की जिससे ये ब्रह्मगिरि पर आईं और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली भगवती गोदावरी सर्व तीर्थई हैं वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषा पूर्ण होती है आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं नारद मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्रय की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोक में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती नारज जी ने कहा, भगवन आप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के ग्याता और उपदेशक हैं, आपके बचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्म शास्त्र आदि समस्त वांगमें प्रतिस्टत हैं, अतह आप बताईएं, तीर्थ दान यज्ञ तप देव पूजन मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है भगवन आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए ब्रह्मा जी बोले नारद सुनो मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूं चार प्रकार के तीर्थ हैं चार ही युग हैं तीन गुण तीन पुरुष और तीन ही सनातन देवता हैं स्मृतियों सहित वेद चार बताए गए हैं पुरुषार्थ भी चार ही हैं और वाणी के भी चार ही भेद हैं ये सब समान हैं धर्म सर्वत्र एक ही है क्योंकि वह सनातन है साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं धर्म के दो आश्रय हैं देश और काल काल के आशित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है युग के अनुसार उसमें एक-एक चरण की न्यूनता होती जाती है कालाष्टत धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है युग का क्षय होने पर भी देशास्त्रत धर्म की हानि नहीं होती जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है अतः देश के आशित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है देश शास्त्रत धर्म भिन्न-भिन्न देशों में तीर्थ रूप में स्थित रहता है सत्य युग में धर्म देश और काल दोनों के आशित होता है त्रेता में उसके एक चरण की द्वापर में दो चरणों की और कलयुग में उसके तीन चरणों की हानि होती है द्वापर और कलि में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है कलि में उसकी संकटमयी स्थिति होती है जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं परंतु जो उन विघ्नों के मस्तक पर पैर रखकर गंगा के पास नहीं पहुंचता उसने अपने जीवन में क्या फल पाया गौतमी के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा के महात्म का प्रतिपादन किया चराचर जगत में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो भी साधन है वहां सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है इसमें वेदोग त्रसूतियों का संपूर्ण रहस्य बताया गया है जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है जो इस महात्म का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है अथवा गंगा गंगा यूं उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है गंगा का यह उत्तम महात्म कल के कलंक का विनाश करने वाला सब प्रकार के सिद्धि और मंगल देने वाला संसार में यह समादर के योग्य है इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के धाम में जाता है तीनों लोक में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं बेटा यह गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी हजार अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म्य के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है नारद जिसके घर में यह मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है उसे कलियकाल का कोई भय नहीं है यह उत्तम पुराण किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है श्रद्धालु शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिए यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है जो अपने हाथ से लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मण को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्व में नहीं आता